तुल्य ल्यनति मौनी सन्तष्टो ये नित् अ स्थिमतिर्भक्ति मे प्रि नर तु्यनति ते तोल्ये यु्यन मौनी मौनवान् संयतवाक् सन्तुष्टो येन केनचित् शरीरस्थितिमात्रेण तथा च उक्तम् येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचनशायी स्यात् देवा ब्राह्मणम् विदुः महाभारते शान्तिपर्वणे मोच्छ धर्म मोक्षपर्वि शुकानु प्रश्नेंचच्श अनिकेतो, निकेत आश्रयो निवासो नियतो नि सह अे अनागार इदिस्मृत्यरा स्थिमति स्थिरा पर्थवस्तुया मति यमति यस भक्ति मे प्रि नर है